ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अति चेतन अनुभूति का लक्ष्य योग का लक्ष्य प्रत्येक मानव आत्मा परमात्मा का एक शाश्वत है गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मुझ परमात्मा का ही सनातन अंश इस लोक में जीव बनकर मन तथा पांच इंद्रियों को आकर्षित करता है जब जीव शरीर धारण करता है अथवा त्यागता है तब जिस प्रकार वायु पुष्प से गंध लेकर जाता है उसी तरह वह इनको लेकर जाता है जब तक अज्ञान है तब तक वासना है तब तक पुरुष को बारंबार जन्म और मृत्यु से गुजरना होगा जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन होते ही इस संसार चक्र का अंत हो जाता है सभी लोगों का लक्ष्य इस मिलन का सचेतन अनुभव बौद्धिक रूप से ही नहीं बल्कि एकत्व के साक्षात्कार के द्वारा करना है ऐसा होने पर ही चरम सत्य की उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति हमारे लिए यथार्थ हो सकेगी मानव जीवन में सदा विद्यमान अज्ञान के कारण आत्मा अहंकार मन और इंद्रियों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेती है यदि व्यक्ति यह अनुभव कर भी ले कि उसका वास्तविक स्वरूप मन और इंद्रियों से भिन्न है तो भी उसके लिए अहंकार से छुटकारा पाना कठिन होता है श्री रामकृष्ण उसकी तुलना अस्वस्थ वृक्ष से किया करते थे उस वृक्ष को काट देने पर भी अंकुर पुनः निकल आता है मिथ्या अहम को शुद्ध करना है तथा उसका आध्यात्मिककरण करना है सभी योगों का यह मुख्य उद्देश्य है कर्मयोग कर्म के फलों को परमात्मा को समर्पण तथा सेवा द्वारा व्यक्तिगत इच्छा को भगवत इच्छा में विलीन करना सिखाता है इसी तरह राजयोग में सभी साधनाओं को समर्पण और अति चेतना के भाव से पूरित करने का प्रयास बना रहता है और जब और ध्यान द्वारा आंतरिक भगवत सानिध्य के भाव को बनाए रखने पर बल दिया जाता है भक्ति योग भगवान के यंत्र के रूप में सेवा और प्रेमपूर्ण भक्ति का भाव संचारित करता है इस तरह किसी न किसी प्रकार से अहम का आध्यात्मिककरण किया जाता है प्रारंभ में भगवान को पिता या माता मानने में कोई हानि नहीं है लेकिन अपने पृथक व्यक्तित्व बोध के अनंत बोध में विलीन होने पर ही अखंड परमात्मा के आनंद का अनुभव हो सकता है ज्ञान योग का लक्ष्य आत्म अनात्म विवेक तथा तत्व मस्यादि औपनिषदिक महावाक्यों के अर्थ के चिंतन से आत्मा और परमात्मा के एकत्व की अनुभूति करना है इन सभी योगों के मूल में तप समान रूप से विद्यमान है भगवत गीता में श्री कृष्ण शरीर और वाणी के तप का उल्लेख करते हैं सुचिता ब्रह्मचर्य और आर्जव या ऋजुता शारीरिक तप कहे गए हैं दूसरों को कष्ट न देने वाले लेकिन सत्य और हितकर वचन बोलना तथा शास्त्रों का पाठ वाणी का तप कहलाता है इस नियम का पालन करने के लिए हमें अपने बोलने के स्वभाव का निरीक्षण करना होगा तथा व्यर्थ तथा हानिकारक शब्दों को त्यागना होगा सौम्यता प्रशांतता मौन इंद्रिय संयम चित्त की शुद्धि ये मन के तप हैं इन सभी साधनाओं का दृढ़ निष्ठा और तीव्रता से अभ्यास किया जाना चाहिए इसके साथ दृष्टिकोण की उदारता भी होनी चाहिए आध्यात्मिक जीवन में हमें श्री कृष्णोपदिष्ट कर्म फल त्याग की शंकराचार्य द्वारा निर्दिष्ट आत्मविश्लेषण के मार्ग की चैतन्य प्रदत्त उन्मत्त भगवत प्रेम की प्रणाली की आवश्यकता है हम बुद्ध के अष्टांग मार्ग से ईसा मसीह के पर्वती उपदेश से तथा मोहम्मद के विश्वजनीन धातृत्व के सिद्धांत से भी लाभ उठा सकते हैं ये सभी आत्मा को उसके वास्तविक दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए प्रस्तुत करते हैं तथा इन्हें सभी धर्मों के साधकों ऋषियों ने महत्व दिया है व्यष्टि जीव समृष्टि से पृथक नहीं है चित्त शुद्धि से प्राप्त उच्चतर प्रज्ञा द्वारा यह सत्य प्रकट होता है सभी योगों में साधना का जन्म प्रेम से होता है और परमात्मा के साथ एकत्व का बोध स्वाभाविक रूप से समस्त मानवता के साथ एकत्व की अनुभूति कराता है भगवन नाम के जब से तथा सर्वान्तर्यामी परमात्मा के निरंतर स्मरण से भक्त अपने जीवन को मधुमय बनाता है अपने अहंकार को परमात्म चैतन्य में लीन करना सीखता है उसकी व्यक्ति व्यक्ति चेतना विराट चैतन्य में उसी तरह विलीन हो जाती है जिस तरह लहर सागर में लीन होती है वह जो अनुभव करता है स्वरूपता मैं ब्रह्म हूँ मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ यह अनुभूति ही प्रत्येक यथार्थ ज्ञानी में पाए जाने वाले आनंद का कारण है अनंत सत्ता के साथ अपने एकत्व की अनुभूति होने पर जीव के आनंद में परमात्मा के साथ मिलित होने पर मानव समस्त मानवता के साथ इस एकत्व की अनुभूति करता है समस्त प्राणियों के हृदय में प्रतिबिंबित हो रहे भगवत प्रेम और भगवत कृपा की सभी कम से कम एक झलक तो पा ही सकते हैं तब जीवन के प्रति असंतोष का स्थान एक शांत भाव ले लेता है जो जीवन को पृथ्वी पर स्वर्ग बना देता है आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ दुख से हो सकता है लेकिन आत्मा के एकत्व की वास्तविक सत्यता का अनुभव होने पर हम अंधकार में पड़े लोगों को प्रकाश प्रदान कर सकेंगे अतः आध्यात्मिक अनुभूति अपने व्यक्तिगत सुख और शांति के लिए ही नहीं अपितु दू, दूसरों के सुख और शांति के लिए भी आवश्यक है